नमो नमो नमो नमो दया चक्षुर्मी तस्म श्रीगुर श्री, मनो श्री रूपां चैतन्य मनोबीष्टन भूतले स्म वंदेहम श्रीगुरोंशा जाता सहगना रघुनाथीव सावधत पिजन सहित चैतन्यम धा कृष्ण सहगना ललिता श्री विशाखान्वता हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते लोपेशो गो गोपि का राधा कांत नमस्त कांशन गौरांगी राधे वृंदावने देवी प्रणमा हरी प्रि ृप सिंधु नमो नम जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु हरे श्रीवा हरे गौरभक्तृंद आप सबका स्वागत है इस थोड़ा तो आज इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है तो विशेष रूप से हिज ग्रेस नहीं किया, वो बेस किया। तो ये जो विशेष कार्यक्रम है जिसमें हिज ग्रेस शाम सुंदर प्रभुकाश जन्म दिवस है तो हम चर्चा करेंगे श्रीमद भागवतम से और भगवदगीता से भी आप परिचित है कि पूरे भारत में लोग दिवाली का जो उत्सव है वो मना रहे हैं तो दिवाली का उत्सव पांच दिन का होता है कितने दिन का होता है और पांच दिन का शास्त्रों में दीपावली का वर्णन आता है रामायण और कई सारे ग्रंथों में तो आज का जो दिन है दीपावली उत्सव का आखिरी दिवस है और जनरली लोग तो भादु द्वितीया ये उत्सव मनाते हैं जिसको क्या कहते हैं भय द्वीज इसे कुछ कहा जाता है तो आज के दिन सारे जो बहने हैं आ, और जो भाई हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दोनों आपस में मिलते हैं जो भाई हैं अपने बहनों के वहां जाते हैं और वहां जाकर आ, बहुत सारे मिठाइया स्वीट्स लड्डूस कई सारी चीजें ग्रहण करते हैं तो वस्तुतः ये जो उत्सव है वृंदावन तो में मनाया गया था न? सूर्य के जो दो पुत्र और एक पुत्री है शनि और यमराज और उनकी बहन कौन है यमुना यम और यमी ऐसे उनका नाम था तो जब जा यमराज जाते हैं अपनी जो बहन है उनसे मिलने के लिए यमुना ने उनको इनवाइट किया था वृंदावन की भूमि में और वहां जब वो जाते हैं तो उनका बहुत अच्छी तरह से यमुना स्वागत करती है यमराज केवल अः यमुना के भाई नहीं है वो कौन है द्वादश महाजनों में बारह जो प्रमुख महान डिवोटीज हैं कृष्ण के उनमें से एक हैं है यमराज तो महाजन है महाजनो एन गता तो वो भगवत भक्ति के अधिकारी हैं यमराज तो ऐसे यमराज का यमुना देवी स्वागत करती है उनको मालाएं पहनाती है उनको बहुत सारे व्यंजन ऑफर करती हैं और उनका स्वागत करती है उनको आसन आदि देती है उनको तिलक लगाती है ब्रज धूलि का और ये सब होकर यमुना देवी अपने ह्रदय की जो ह्रदय का जो कंटेंट हृदय की जो महत्वपूर्ण चीज जो यमुना के हृदय में है वो अपने जो भाई है कौन है उनके भाई यमराज उनसे शेयर करती है तो यमुना और ये जो यमराज है ये दोनों कृष्ण के महान भक्त हैं तो ये दोनों जब आपस में आज के दिन बैठते हैं और केवल उनके चर्चा का विषय कौन था कृष्ण कृष्णता कृष्ण थे भगवदगीता में कृष्ण कहते हैं मत्स्य मदगत प्राणा बोलियंत परस्परम कथयं तमामी छ आ, भाई हो तो कैसे होना चाहिए यमराज के समान जो आ, शुद्ध भक्त बहन हो तो कैसे होनी चाहिए यमुना देवी के समान जो कृष्ण के लिए पूर्ण रूप समर्पित है कृष्ण के महान भक्त है तो ऐसे यमुना देवी कृष्ण के जो वृंदावन के कार्यकलाप हैं, वृंदावन के जो लीलाए हैं वो किनके साथ चर्चा कर रहे थे यमराज के साथ तो आजकल ये सब उत्सव मनाते हैं लेकिन किनको भूल गए हम इन उत्सव के पीछे कौन है कृष्णा है इसलिए ब्रह्मा कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह गोविंदा सर्व कारण कारणम वास्तव में हम उत्सव मनाने के लिए बहुत उत्सुक है क्योंकि मनुष्य उत्सव प्रिय प्राणी है मनुष्य के जीवन से फेस्टिवल्स को हटा दो क्या रहेगा उसके पास जीने के लिए सारा ड्राई जीवन है आपके दिवाली दशहरा आदि जो उत्सव है इनको कैलेंडर से हटाओ लोगों के जीवन में क्या होगा ऑफिस घर ऑफिस घर और कुछ नहीं लाइफ में क्या है आनंद है और आनंद के पूर्ण आकार आनंद के जो भंडार है आनंद के जो स्टोर हाउस है वो कौन है कृष्णा है तो इस प्रकार से जो यमुना देवी है यमुना है वो कृष्ण की चर्चा करती है और कृष्ण सदैव चाहे वो आ, बाल क्रीडाए हो या उनकी किशोर अवस्था की क्रीड़ाएं हो सदैव कृष्ण जल क्रीड़ा करते हैं किस में जाकर यमुना में जाकर आ, तो इस प्रकार से यमुना देवी हाँ विशेष रूप से जब उन्होंने इस प्रकार की भावना को देखा हाँ यमराज ने अपनी जो बहन है उनका जो ये विशेष प्रकार का जो भाव है इसको जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा यमराज को बहुत अधिक तो उन्नत जो प्रीति है यमुना के प्रति वो जागृत हुई और उन्होंने कहा कि आज के दिन से जो भी व्यक्ति अपने सिस्टर के द्वारा तिलक धारण करवाता है और विशेष रूप से आज के दिन यमुना में जाकर स्नान करता है तो वो व्यक्ति दोनों स्नान करते हैं तो वो कभी भी मेरे जो मेरा जो स्थान है नरक नारकीय स्थान है यमलोक है उसमें प्रवेश नहीं करेगा तो जनरली हम देखेंगे कि जो बहनें होती हैं सिस्टर्स हैं वो क्या करती हैं दो चीजों की कामना करती हैं अपने भाई के लिए कि क्या हो एक तो लॉन्ग लाइफ हो और दूसरा सुखी जीवन हो सारा जो कार्यकलाप है उसका ये सार है क्या होना चाहिए हम लंबा जीवित रहना चाहते हैं लेकिन लंबे जीवन के साथ हमारे पास क्या चाहिए चाहिए इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम आपन महात्म नहा समीम परमाम गो तो बहने तो ये कामना करती रहती है कि मेरे भाई की लंबी आयु हो और लंबी आयु पशु की भी है तरवा कितना ना जीवंती पेड़ की भी है लेकिन उस लंबी आयु में क्या होना चाहिए सुख होना चाहिए लेकिन कृष्ण कहते हैं इस भौतिक जगत में जिस भी प्राणी ने जन्म लिया है ये दोनों चीजें उसके लिए क्या है स्वप्नवत है असंभव है इन दोनों चीजों को प्राप्त करना करना और वास्तव में परम भगवान कृष्ण इस जगत को निर्माण करते हैं एक प्रकार से कृष्ण के हम सबके ऊपर महान दया है एक, एक प्रकार से हम देखेंगे कई लोग देखते हैं कि अरे कृष्ण बड़े क्रूर है।, है, है ऐसा जगत बना दिया वो आता है ना एक सॉन्ग दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाए क्यू ये दुनिया बनाए जिसमें कितने सारे कष्ट है विपदाए है स्ट्रगल है हर रोज व्यक्ति सुबह उठता है उसके लाइफ का स्ट्रगल शुरू हो जाता है हर एक को लगता है कि रात्रि लंबी होनी चाहिए सूरज जल्दी नहीं दिखना चाहिए क्योंकि तो उठते तो एंजाइटी शुरू हो जाती है कोई नहीं चाहता इन सारी चिंताओं को लेना अपने सर के ऊपर और उसको ढोकर चलते रहो पूरे दिन शाम हो जाती है नींद नहीं आती तभी भी हम सर पर लेके बैठे रहते हैं बेड में आ? तो ऐसा ये जो भौतिक जगत है हाँ जो नास्तिक व्यक्ति है कृष्ण के प्रति जिसने द्रोह द्रोह उत्पन्न किया है वो व्यक्ति सोचता है कि कृष्ण क्रूर है कि उन्होंने भयावह जगत बनाया है इसलिए जगत के कई सारे नाम है एक तो कृष्ण ने स्वयं ही इसको कहा दुखालयम दुखों का घर और एक नाम दे दिया अशाश्वतम फिर कृष्ण कहते है ये संसार है और कहते हैं भव भय है भय भव क्या है भय भाव भाव मीन्स जन्म मृत्यु जरा वी इसको भव कहा जाता है आ, और भव यह शिवजी का नाम है उनकी पत्नी कौन है भवानी जो इसकी स्वामिनी है कंट्रोलर है अधिष्ठात्री है और शिवजी उनके ये है पति हैं और भय भाव क्योंकि ये भव ये ऐसा जगत है कि जिससे जिस जहां हर एक व्यक्ति सदैव भयभीत रहता है ब्रह्मा से लेकर या चीटी से लेकर ब्रह्मा तक हर एक प्राणी सदैव भयभीत है हम रोड क्रॉस करना चाहते हैं तभी भी भयभीत है, रहते हैं या जो पंछी हैं वो सदैव भयभीत रहता।, रहता है इवन रस्ते का कुत्ता भी भयभीत रहता है इधर उधर देखता है कोई मुझे मार तो नहीं रहा है तो सदैव हरेक व्यक्ति पूरे दिन में कोई अपने बॉस से भयभीत है तो कोई व्यक्ति अपने माता पिता से भयभीत है कोई अपने पति से भयभीत है तो कोई अपनी पत्नी से भयभीत है तब तो, तो हर एक व्यक्ति भयभीत है ये भौतिक जगत का स्वभाव है हाँ ये भौतिक जगत का एक प्रमुख गुण है इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ऐसा ये जगत हाँ जो भय से पूर्ण है तो लेकिन हम क्या चाहते हैं अपने जीवन में अभय चाहते हैं क्या चाहते, है? चाहते हैं अभय चाहते कौन नहीं चाहता अभय चाहिए मुझे लेकिन व्यक्ति को जानना चाहिए कि मेरे भय का कारण क्या है क्यों मैं भयभीत हूं मैं भयभीत नहीं रहना चाहता मैं कुंठित जीवन जीना नहीं चाहता मैं निर्भय होकर जीवित रहना चाहता हूं स्वतंत्र होकर जीवित रहना चाहता हूं हाँ लेकिन ये जो प्रकृति के तीन गुण हैं, ये इतने शक्तिशाली है कि व्यक्ति को बांध देते हैं और इन तीनों गुणों के कारण सदैव उसका जीवन भय की अलग अलग श्रृंखलाओं से गुजरता है तो शास्त्र वर्णन करते हैं अलग अलग भय का हाँ, भयम माने दैन भयम भले रिपु भयम रूपे जरायाम भयम तो कहते भोगे रोग भयम व्यक्ति भोग करना चाहता है लेकिन कितना भोग करेगा अभी ओवर ईटिंग जैसे खाने की अभी दिवाली आ रही है स्वीट्स खाते रहते हैं लेकिन सोचते आ रहे डायबिटीज बढ़ेगा हाँ दात खराब हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें होगी भोगे मतलब व्यक्ति भोग करना चाहता है लेकिन उस भोग में किसका भय है उस व्यक्ति को रोग का भय है भोगे रोग भयम कुलयम कुल्स जो फैमिली है आ? फैमिली मैं सदैव व्यक्ति भयभीत रहता है विवाह करने से पहले बड़ा खुश रहता है विवाह के बाद भय शुरू हो जाता है कैसे शास्त्र कहते हैं कि क्यों व्यक्ति अपने जीवन में पत्नी को स्वीकार करता है क्योंकि पुत्रार्थे क्रियते भार्या। क्योंकि पत्नी क्यों चाहिए मेरे जीवन में क्योंकि मुझे पुत्र चाहिए पुत्र क्यों चाहिए पुत्र पिंड प्रदाय थे क्योंकि मेरे मृत्यु के बाद मेरा जो पुत्र होगा वो वंश परंपरा को कंटिन्यू करेगा और पिंडदान आदि प्रदान करेगा इसलिए क्या चाहिए मेरे जीवन में पुत्र चाहिए इसलिए जो बड़े बड़े राजागण थे वो सदैव बाकी किसी चीज की इतनी चिंता नहीं थी उनको सबसे अधिक चिंता किस चीज की थी पुत्र चाहिए पूरा ये जो कुरुवंश है उसमें एक की तो चिंता थी हाँ संतुनों के बाद ष्म ने विवाह नहीं किया तो विचित्र वेरिया और आगे चल के फिर धृत राष्ट्र है पांडु आदि है हाँ उत्तराधिकारी चाहिए पुत्र चाहिए तो मतलब जो कुल है हाँ, चुत हो जाना मतलब नीचे गिरना क्योंकि उसमें भी भय है कि मुझे चाहिए हाँ पुत्र चाहिए हाँ भक्ति सिद्धांत महाराज अब एक स्टोरी बताते हैं आप सबने सुनी होगी भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि एक एक परिवार था जहां जिसमें दोनों पति पत्नी भक्ति में प, पत्नी तो इतना भक्ति में लगी नहीं थी और पति भक्ति में लगा था भक्ति करने में लगा था और वो जो पति है जिस हमेशा साधुओं का स्वागत करना उनसे परामर्श करना उनसे कृष्ण के बारे में श्रवण आदि करना तो पत्नी को बिल्कुल टेंशन आ जाता था वो सोचती थी कि ये पूरा भगत ना बन जाए मेरा पति वो सोचती थी कि कैसे मेरे पति को साधुओं अलग किया जाए तो वो जो पत्नी है एक दिन घर में थी और तो कुछ साधु लोग उनके घर में आए हम आके बैठने वाले थे तो उस पत्नी ने कहा मेरे पति तो घर में है नहीं वो तो ऑफिस चले गए है तो उन्होंने कहा बताइए क्या चाहिए आपको तो वो शांत थे जो साधु लोग पत्नी ने क्या किया अपने किचन में गई किचन में जाकर जो छपाती है ना चिमटा होता है आ, क्या कहते उसको चुम्ताय चुम्ताय चुम्ताय कहते। उसको है कहते उसने लाया वो गरम उसको लाया और जब साधु लोग बैठे थे ऐसे जो आ, सिटिंग का जो चेयर्स हैं सोफा है वहां एक सोफे के नीचे चिमटे को उन्होंने छुपा दिया पत्नी ने साधु लोग सोच रहे थे कि क्या कर रही है घर की जो ग्रहिणी है उन्होंने कहा वो माता जी बताइए बताइए आप क्या क्या कर रही हैं? उन्होंने कहा मेरे जो पति है ना वो क्या करते हैं जैसे कोई साधु को देखते हैं तो तुरंत घर का किचन में से चिमटा उठाते हैं और उठाकर क्या करते हैं गैस के बर्नर के ऊपर उसको गर्म कर देते हैं लाल कर देते हैं और जाकर साधुओं की नाक पकड़ते हैं अभी ये सुनकर साधु ने कहा और उसने कहा कि अभी मेरे पति आने वाले हैं घर तो साधु बेचारे भाग गए से नहीं नहीं हम तो चले जाते हैं तो वो पूछते हैं कि ये साधु लोग क्यों जल्दी घर से बाहर चले गए उन्होंने कहा इसलिए चले गए क्योंकि वो घर से चिमटा मांग रहे थे मैंने दिया नहीं और मैंने क्या किया छुपा के रखा सोफा के नीचे तो उन्होंने कहा कितना तुम नहीं मां एक छोटी सी वस्तु आप देने नहीं सकती हो उनको लोग सारा जीवन भगवान की सेवा में अर्पित कर रहे हैं अपना तान, अपना अपना धन मन और तुम एक छोटी सी चिमटे के लिए हम बैठी हो इसको पकड़ के बैठी हो तो उन्होंने क्या किया उस पति ने उस चिमटे को उठाया और साधु दूर जा रहे थे उनके पीछे दौड़ने लगे ले चिमटा लेकर तो साधु को लगा कि सही है जो पत्नी कह रहे थे ये चिमटा लेकर नाक पकड़ते हैं गरम करके तो बेचारे साधु दूर दूर भाग रहे थे हाँ तो मतलब पत्नी को भय है क्या भय है मेरा पति पूरा भक्त ना बन जाए भक्त ना बन जाए साधु ना बन जाए इसको कहते हैं कुले छुति मतलब हर क्षेत्र में हर फिल्म में व्यक्ति भयभीत है बचपन से लेकर जन से लेकर बुढ़ापे तक मृत्यु तक जो फियर है भय है वो सदैव व्यक्ति के हृदय में निवास करता है चाहे वो स्कूल डेज हो कॉलेज डेज हो हा? या फिर युवा अवस्था हो या ऑफिस हो बिजनेस हो हा? हर स्थिति में तो शास्त्र आगे कहते हैं रोगे भोगे रोग भयम् भयम खुले चुति भयम वित्तीय नयम तो वो कहते हैं वित्तीय नृपाला भय व्यक्ति अपने जीवन में कड़ी मेहनत करता है सुख के लिए वो सोचता है सुख का मतलब है धन सुख का मतलब क्या है पैसा लेकिन वो भूल जाता है कि हजारों हजारों करोड़ रुपए होने के बावजूद भी व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता क्योंकि हर क्षण व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ मिस मेरे जीवन में कुछ ना कुछ कमी है वो महसूस करता है हम बचपन से वो चीजें इकट्ठा करने लगता है बचपन से हमें सिखाया जाता है बच्चा जन नहीं लेता तो खिलौने इकट्ठा करने लगता और है और सोचता मेरा ही खिलौना है मैं हूं मेरा खिलौना और बड़ा होता है तो वस्तुए चीजे, सारी चीजें इकट्ठा करने लगता है और उसी को सोचता है कि यही चीजें यही वस्तुएं मुझे सुख प्रदान कर सकती हैं लेकिन ये उसका क्या है हाँ विशेष रूप से भ्रम है तो इस प्रकार से व्यक्ति सोचता है कि धन मेरी रक्षा कर सकता है मुझे मृत्यु से बचा सकता है मेरा बुढ़ापे का सहारा धन बन सकता है है ना इसलिए ये आशा है और शास्त्र कहते हैं आशा ही परम दुखम नैराशम परम सुखम ये जो भौतिक धन की अभिलाषा लेकर कि ये ये मुझे रक्षा करेगा हाँ और मेरे जो पारिवारिक लोग हैं मेरे जो ऑफिस कॉन्टेक्ट हैं हाँ ये सारी चीजें मेरी रक्षा कर सकते हैं ये उसका भ्रम है हा? समर हॉलीडेज थे गजेंद्र हाथी के हा? आप देखो भा, भागवत में वर्णन आता है, जो समर होते हैं ना तो सब निकलते बाहर घूमने के लिए वो मनाली और कहा जाते हैं तो बेचारा ये गजेंद्र हाथी अपनी कई सारी पत्नियां पूरे सारे परिवार के साथ समर हॉलीडेज के लिए निकला चित्र को तो, कोई तो एक पर्वत था वहां से और इतना पावरफुल गजेंद्र हाथी था कि वो आ रहा है ये जैसे पता चलता था तो बड़े बड़े शेर, शेर और जो लायंस लाय आदि हैं वो भाग के दूर चले जाते थे इतना पावरफुल हाथी और पूरा अपने परिवार के साथ कहा जा रहा है अब सरोवर था जलाशय था जिसमें जल क्रीड़ा करने के लिए स्विमिंग स्विमिंग टैंक होता है ना सिटी में क्या है स्विमिंग टैंक है तो यह भी अपना स्विमिंग टैंक में पूरे परिवार के साथ जा रहा था मस्ती में जब वहां गया तो सब एक दूसरे के ऊपर पानी उड़ाए जा रहे थे सुन से सब खेल रहे थे पानी में और उसी क्षण उसी क्षण क्या हुआ एक मगरमच्छ ने है वो जब गजेंद्र गज इंद्र गज हाथी और इंद्र मीन्स राजा तो जो सारे हाथियों में राजा है उसको गजेंद्र कहा जाता है तो ऐसे गजेंद्र ने जब बिल्कुल निमग्न था मग्न हो गया था अब ऐसी स्थिति हमारी है हम भी अपने जीवन में पूर्ण रूपे न निमग्न हो जाते हैं हमें पता ही नहीं है कि मेरे पास ये मनुष्य जीवन किस लिए है क्या मुझे करना है जिसके लिए मुझे इतना मूल्यवान दे मिला है भगवान कृष्ण ने सारे अलग अलग एंटिटीज को क्रिएट किया सारे जीवों को बनाया सारे बॉडीज बनाए फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे ब्रह्म पुराण कहता है कि फाइनली कृष्ण ने सोचे कम ही है मनुष्य जीवन बनाया और सोचा कि यह जो मनुष्य देह है ये मुझे जानने के लिए योग्य है क्वालिफाइड है ये इस देह के द्वारा है मुझे जाना जा सकता है इस शरीर इस देह की हेल्प के कारण तो वैसे ही उस हाथी की तरह हम निमग्न है और अचानक वो जो मगरमच्छ आता है और वो उनका पाव को पकड़ लेता है और गजेंद्र हाथी इतना बलशाली बलशाली जिसको सब डरते थे और हमें भी लगता है मैं कुछ कम थोड़ी हूं है कि नहीं अपने एरिया में अपने सिटी में अपने कंट्री में अपने घर में अहंकार अपनी कार अहकार मेरी कार इतनी बड़ी है हो जिसके कारण व्यक्ति सोचता है कि मैं सर्वे सर्वा हूं मैं भोगता हूँ मैं प्रोपराइटर हूँ प्रकार से वो गजेंद्र हाथी भी सोच रहा था जब मगरमच्छ ने उसका पाव पकड़ा तो उसने पूरा प्रयास किया अपने आप को वहां से निकालने का लेकिन वो निकाल नहीं पा रहा था इवन उसके सारे फ्रेंड्स थे वहां, पत्निया थी बच्चे थे ऑफिस के कॉन्टेक्ट थे सब थे बिजनेस के लोग भी वहां खड़े थे जाते ना सब बिजनेस टूर जाता है सब इकट्ठा गए होंगे हाँ गजेंद्र हाथी एंड कंपनी तो फिर वो सारे वो देखने लगा हेल्प मुझे चाहिए आपकी सहायता चाहिए सहायता की आवश्यकता है श्रीमद भागवत में शुक्रदेव गोस्वामी ने कहा पहला वाक्य जब बोलना उन्होंने शुरू किया वहां कहते हैं आत्मसैनेशु असुस्वी व्यक्ति सोचते है कि ये मेरे सोल्जर हैं जो मेरे आसपास अपने लोग है ना ये मेरे सैनिक है ये मेरी रक्षा करेंगे कितना बड़ा भ्रम है लेकिन उस गजेंद्र हाथी की कोई रक्षा नहीं कर पाया सब भाग गए जल से बाहर क्योंकि इस जगत में सबसे अधिक किसी को कुछ प्रिय है तो अपना जीवन हम किससे अधिक प्रेम करते हैं तो सबसे पहले अपने आप से सर्वाधिक प्रेम करते हैं धन आदि से बाद में जैसे कोई मरने लगा है तो हॉस्पिटल को कहकर जितना पैसा खर्च हो जाए लेकिन मुझे क्या करो बचाओ किससे अधिक प्रेम है हमारा पैसे से अपने आप, आप से सबसे अधिक हम अपने शरीर से आपने आप से से आप करते हैं। हैं, प्रकार से वो है, वो वो वो जो जो हम हाथी भी निमग्न हो गया था, और मगरमच्छ जिसने उनको पकड़ा था कोई उनकी रक्षा नहीं कर पाया तो वैसी स्थिति हम सबकी है एक दिन हमें भी उस हाथी की तरह जो काल है भगवान कहते हैं ना कालोसमी लोक के पास जाता हूं कोई मुझे चाहता है या नहीं चाहता कोई व्यक्ति स्वयं रूप से आकर मेरी शरण ग्रहण करे और कोई व्यक्ति मुझे नहीं चाहता है फिर भी मैं उसके पास जाता हूं लेकिन कैसे जाता हूं बलशाली काल के रूप में उसके पास जाता हूं और जिस प्रकार से चूहे को जो बिल्ली दबोच लेती है वैसे मैं क्या करता हूँ व्यक्ति को हा? सारी चीजों को हरण कर देता हूं काल क्षय काल क्षय कर देता है इस प्रकार से हाँ ये जो भय है हमारे हृदय में सर्वदा है धन आदि का भय है धन तो जैसे चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए विष्णु पुराण में एक बड़ा अच्छा उदाहरण आता है वहां वर्णन आता है कि एक व्यक्ति बहुत कंजूस था एक युवक था उनका नया नया विवाह हुआ था और उनके घर में वृद्ध पिताजी थे तो पिता का देहांत तो हुआ तो अभी पिता ने शरीर छोड़ा घर में अभी उनको स्मशान में ले जाया जा रहा था तो ये जो पुत्र है वो सोच रहा था अरे खर्चा करना पड़ेगा अभी क्या करना पड़ेगा भय पैसा नहीं जाना चाहिए थोड़ा भी बाहर नहीं जाना चाहिए आ? तो पिताजी को बाहर निकालते समय सोच रहा है कि अभी खर्चा करना पड़ेगा तो जब उनको ले जाया गया पिताजी को वो सोच रहा था कि ना पिताजी को गंगा अर्पण कर देता हूँ गंगा में भेज देता हूँ ना एक एक दमड़ी एक रुपया भी खर्च नहीं होगा तो भगवान कृष्ण या विष्णु एक, एक ब्राह्मण के रूप, रूप में आते हैं एक व्यक्ति के रूप में आते हैं और वो देखते हैं वो कहते हैं कि देखो मैं ये सब अंतिम क्रिया करता हूं ज्यादा लक्ष्मी नहीं लगेगी ज्यादा पैसा नहीं लगेगा कितना एक सौ पच्चीस रुपए नहीं नहीं बहुत ज्यादा है, बारगेनिंग करना शुरू किया उसने विष्णु कृष्ण पिश्न के साथ हाँ क्योंकि नहीं जाना चाहिए भाई है अरे धन चला जाएगा हा? हम सोचते यही मुझे मेरी रक्षा करेगा तो फिर भगवान भगवान के साथ वो बार्गेनिंग कर रहा था हम ब्राह्मण के रूप में थे एक व्यक्ति के रूप में थे तो उन्होंने कहा एक सौ खर्च होंगे और फिर वो व्यक्ति सोचने लगा नहीं नहीं बहुत ज्यादा है फाइनली तैयारी हो गई कि एक रुपया पच्चीस पैसे कितना एक रुपया पच्चीस पैसे में सारी चीजें आप करने के लिए तत्पर हो तो उचित है अन्य उचित नहीं है तो भगवान ने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ तो फिर वो तैयार हो गए सब प्रिया की और भगवान भगवान ने ने कहा कहा कहा उस ब्राह्मण कि आप मुझे क्या करो अभी अभी धन दे दो उन्होंने देखो अभी दुख का दिन चल रहा है ना घर घर आकर आकर आकर मांग लेना घर में तो भगवान जो पीछे लग जाए वो छोड़ेंगे नहीं है कि नहीं हम भगवान को छोड़ते हैं अपने जीवन में लेकिन कृष्ण यदि हमारे जीवन में एक बार आ जाए तो फिर हमें शुद्ध के बिना छोड़ेंगे नहीं ये कृष्ण का विशेष क्वालिटी है हाँ तो ऐसे भगवान जब उनके घर गए उस ब्राह्मण के रूप में और कहा कि मैं आपके पास आया हूं लेने के लिए एक रुपया पच्चीस पैसे तो वो उसने पत्नी ने जब बेल, बेल बजाई नौ किया दरवाजा तो पहले उसने पूछा कौन है पत्नी को कहा जाओ देखो देखो कौन है तो पत्नी ने वो देखा आजकल तो कैमेरे लगे होते ना गेट पर हम मजीब मंशिल गए थे किसी डिबोटी के घर थर्ड फ्लोर में वो रहते हैं हर फ्लोर के उधर कैमरे थे मेन गेट में तीन तीन फ्लोर के तीन कैमराज और वो चेक कर रहे थे कि कौन नीचे खड़ा है तो उन्होंने देखा कि ये तो वही ब्राह्मण आ गया है एक रुपया पच्चीस पैसे मांगने तो पत्नी को कहा बोलो ना घर में नहीं है आज कल आ जाइए पत्नी गई कहीं हमारे पति घर में नहीं है कल आइए कल गए भगवान फिर से गए उन्होंने कहा अरे वो आ गया छोड़ नहीं रहा उन्होंने कहा बोलो ना बीमार हो गया बहुत बीमार है, में लेटा वो है हिल नहीं सकता वो गया तो पत्नी पत्नी गई और ने कहा उनको कि बहुत बीमार है उन्होंने कहा ठीक है मैं वेट करता हूँ दे थोड़ी देर हम थोड़े से ठीक हो जाए ना तब तक मैं बैठा रहता हूँ पत्नी गई अंदर बताने के लिए ऐसा हो रहा है वो इंतजार कर रहे बाहर दरवाजे में बैठे हुए हैं तो उन्होंने कहा तुम क्या करो तुम्हारी चूड़िया तोड़ दो सिंदूर है उसको डालो और रोते हुए बाहर जाओ क्या हो गया है शरीर को अभी अभी छोड़ दिया है तो जब वो पत्... आदर्श पत्नी क्या है आज्ञाकारी पत्नी वो गई अपनी चूड़िया तोड़ी और रोते रोते गई कि मेरे पति बहुत अच्छे थे बहुत प्रेम करते थे वो चले गए और अभी आपका पैसे तो मिलने वाले है नहीं उन्होंने कहा अच्छा है तो आपके आपके ससुर जो थे उनके भी अंतिक्रिया मैंने किए थे और इनके भी मैं कर लेता बैठे तो रहे तो ये गई अंदर तो सही में वो व्यक्ति इतना कंजूस था कि वो लिटररी उसको लाया गया बाहर स्मशान के लिए ले जाया जा रहा था विष्णु पुराण में स्टोरी आता है जब लाया गया भगवान तो हंस रहे थे वेदा हम वेदाह नहीं अर्जुन मैं वर्तमान भूत और भविष्य का ज्ञाता हूँ मैं जानता हूँ सारी चीजों को अंतर बहिर्वस्थित हर एक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में है हम क्या डिजायर करने वाले हैं वो भी कृष्ण को ज्ञात है तो ऐसे भगवान हंसते हुए जा रहे थे पत्नी रोते हुए जा रहे थे और वो तो चिंता में मग्न था क्या नहीं छूट जाए मेरे जीवन से धन ना जाए तो फिर वो गए और जब उसको सारे लकड़ लगाए जाते हैं ना फाइनल रिचुअल्स होती हैं उसके ऊपर रख दिया रख दिया तो भगवान अंतिम क्रिया शुरू करने वाले थे तो उड़ गया वहा हंसने लगा जोर से वो उड़ गया और वो हंसने लगा ये देखकर भगवान जो विष्णु है वो भी जोर जोर से हंसने लगे भगवान को अपना जो हंसी है वो कंट्रोल नहीं हो रहा था अनकंट्रोल कृष्ण हंसते जा रहे थे हंसते जा रहे थे भगवान ने कहा आज तक मुझे किसी ने इतना हंसाया नहीं <laughs> मैंने आज तक एक जीव को इतना आसक्त कभी देखा नहीं तुमने मुझे इतना हंसाया है अरे तुम्हारी मेरे प्रति सर्विस है क्या है सेवा है और वास्तव में हर जीव का कार्य है कृष्ण के लिए यह बने आ, क्या जैसे ना किंग्स राजा होते थे तो उनके वहां विदूषक होते थे क्या कहते थे थे राजाओं को हंसाते ना करते थे तो वैसे ही हम सबका जीवन कृष्ण को करने के लिए है तो ऐसे जब भगवान हंस रहे थे हंस रहे थे उन्होंने कहा देखो तुमने मुझे इतना हंसाया है इतना खुश हो गया हूँ मैं अब तुम जो मांगना है ना वो मांगो उन्होंने कहा भगवान वो एक रुपये पच्चीस पैसे भूल जाओ तो ऐसी स्थिति हम सबकी है, है, है। इसलिए श्रीमद् या भगवत गीता में कहते हैं कंजुश व्यक्ति कौन है जिसको ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है और जिसका इस्तेमाल वो आत्म साक्षात्कार या भगवान को जानने के लिए नहीं करता वो व्यक्ति कृपाण है और ब्राह्मण कौन है जो इस महत्वपूर्ण मनुष्य देह का इस्तेमाल भगवान को जानने के लिए करता है अपने जीवन का सर्वोच्च जो गोल है उसको प्राप्त करने के लिए करता है अन्यथा हजारों लोग आ रहे हैं जीवन प्राप्त कर रहे हैं पशु के समान जी रहे हैं कुछ साल हर मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं क्या है उनका लाइफ तो जीवन केवल इसके लिए ही नहीं मिला एक पशु की भांति जीवन यापन करने के लिए नहीं मिला है तो इसलिए शास्त्र हमें कहते हैं कि हम इस जगत में भयभीत रहते हैं माने भयाम, इस जगत में कोई व्यक्ति को बहुत रिस्पेक्ट है वो हमेशा डरता रहता है अरे ना करे है जरायाम भयाम जो बहुत ब्यूटीफुल है रूपवान है पुरुष या स्त्री वो सदैव भयभीत रहती है कि बुढ़ापा ना आ जाए है बुढ़ापा आएगा तो उनको डर लगा रहता है बाल सफेद होने लगेंगे हाँ? सारी झुरिया पड़ने लगेगी और उसका भय बना रहता है हम सदैव भयभीत हैं और कहते हैं काय कृता भयम काय ये शरीर काया का अंत अंत मींस अंत इस शरीर का अंत होगा इसका भी भय हर एक प्राणी को लगा हुआ है हाँ? देखो कंस कंस अपने शरीर को जीवित रखने के लिए अपनी जो बहन है उसके भी हत्या करने के लिए तत्पर हो गया हो गया कि नहीं और जो हिरण्य है वो भी अपने आप को बचाने के लिए कितना सारा उन्होंने यज्ञ या कितनी सारी तपस्या की साठ हजार साल और अंतिम तपस्या का फल क्या मांगा कि मुझे मृत्यु नहीं चाहिए मैं इसके द्वारा ना मरो उसके द्वारा ना मरो दिन में ना मरो रात्रि में ना मरो किसी पशु के द्वारा नहीं तो इस प्रकार से जितना भी उसका बुद्धि काम कर रहा था उतना उन्होंने बोल दिया एक ही चीज के लिए कि मेरे बॉडी का अंत नहीं होना चाहिए हम तो वास्तव में बहुत अधिक अपने शरीर अपने आप से बहुत अधिक प्रेम रखते हैं लेकिन कृष्ण सबसे अधिक बुद्धिमान है जो सबको बुद्धि देने वाले है उनसे बढ़कर अपनी बुद्धि कैसे चला सकते हो तो फिर कृष्ण नरसिंहदेव के रूप में आते हैं और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं तो हमें सदैव जानना चाहिए इस जगत में कि ये जो जगत है भरा हुआ है सुख है दुख है भय आदि है तो हमें ये भय क्यों है क्या कारण है पहला कारण शास्त्र भागवतम कहता है भयम द्वितीया अभिनिवेशादाद अपे तस्वीप तो कहते ईशाद अपे विपर्य पहला कारण क्या है क्यों हमें जगत में भयभीत हैं क्योंकि हमने नास्तिक प्रवृत्ति को धारण किया है हमने कृष्ण से विद्रोह किया है हम भगवान के धाम में हम निवास करते हैं वैकुंठ या गोलोक में वहां हम नहीं हम हम ईर्षा करने लगते हैं कि कृष्ण की ही क्यों इतनी भगवान की ही क्यों इतनी सेवा की जा रही है क्यों वही क्यों इंजॉयर है मैं उनका स्थान लेना चाहता हूं इसलिए हाँ फिर है इस कारण से हमें जगत में डाला जाता है और यहाँ हम सदैव हम भयभीत रहते हैं और शास्त्र कहते दूसरा कारण है अविस्मृति ही कि हम भूल गए कि मैं कौन हूं के आमी के ने आमा जारे तापत्र रहे सनातन गोस्वामी ने कहा कि व्यक्ति यह नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और वो मूर्ख अवश यही सोचता है कि मैं ये शरीर हूं मैं भारतीय हूं आ, मैं नॉर्थ इंडियन हूं मैं अमेरिकन हूँ मैं अफ्रीकन हूं इस प्रकार से मैं स्त्री हूं मैं पुरुष हूं मैं बालक हूँ इस प्रकार से वो सोचता है क्यों क्योंकि वो अपने आप की गलत पहचान करता है बल्कि वो ये बॉडी नहीं है ये शरीर नहीं है शरीर से परे है हम शरीर से परे कौन है भगवान के हम शाश्वत अंश है कृष्ण कहते ममे वांशो जीव लोके जीव भूतहा सनातन इंद्रिया प्रकृति स्थानी मन और इंद्रियों के साथ बड़ा संघर्ष करके व्यक्ति सुख प्राप्ति की अभिलाषा रखता है भगवान कहते है, मेरा शाश्वत अंश है और ये शाश्वत रूप से मेरे पास निवास कर सकता है तो हमारी अपनी पहचान को हम भूल गए हैं जिसके कारण इस संसार में हम सदैव भयभीत है जब प्रभुपाद उदाहरण देते कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए और वहां उस समय हम अपनी याददाश्त खो बैठते हैं तो फिर हमें याद नहीं आता कि मैं कौन हूँ मेरी पत्नी कौन है मेरे बच्चे कौन हैं मैं कहाँ का निवासी हूं सारी चीजें भूल जाते हैं तो वैसे ही है इस भौतिक जगत में हम गिर पड़े हैं जिसके कारण हम अपनी जो असली पहचान है उसको भूल गए हैं और तीसरा कारण भागवतम कहता है द्वितीय अभिनिवेश द्वितीय अभिनिवेश का मतलब है पूर्ण रूपे नमग्न हो गए हैं मैं और मेरा ये दो चीजों में कि मैं शरीर हो और शरीर शरीर से उत्पन्न जो बाय प्रोडक्ट है चाहे मेरा घर है मेरा कार है मेरा बिजनेस है मेरा ये स्थान आदि है इसमें इतना निमग्न हो गया है व्यक्ति है कि उसको इससे परे कुछ सोच नहीं सकता इसको कहते अभिनिवेश हो जाना जैसे ओडिशा में एक जगह ड्रामा हुआ था तो उसमें जिस नरसिम्हा लीला दिखाई जा रही थी एक व्यक्ति हिरण्यकश्यप को बना था और दूसरा नरसिम्हादेव तो जब भगवान नरसिम्हादेव प्रकट हो जाते खंभे से आ, तो वो हिरण्य कश्यप को लेकर मारना चाहते अपने गोद में ड्रामा तो में जो व्यक्ति नरसिम्हदेव बना था पूर्ण इस भाव में चला गया कि मैं स्वयं नरसिम्हादेव हूं जो बेचारा लेटा हुआ था उनकी गोद में ड्रामा में वो में उनका जो पेटे फाड़ने लगा वो भाग के वहां से भाग गया स्टेज से दूर चला गया तो इसको कहते हैं कि अभिनिविष्ट हो जाना उसमें घुस जाना उस रोल में उस पात्र में हा तो इस प्रकार से हम भी इस जगत के प्राणी नहीं है हम इस जगत में विदेशी है हम देशी नहीं है आ, हमारी स्थिति तो वैसी है कि जैसे मछली पानी से बाहर हो मछली को पानी से बाहर रोको और सारी दुनिया की सुख सुविधाएं प्रदान करो फिर भी वो मछली संतुष्ट नहीं हो सकती वो कहेंगी सॉरी सर मुझे आप जल में वापस भेजो तो वैसी हम सबकी स्थिति है हम उस मछली की तरह तड़प रहे हैं और जल को ढूंढ रहे हैं और जल इस जगत में अवेलेबल नहीं है आध्यात्मिक जल हाँ वैकुंठ जगत में है और हमारा वो असली निवास स्थान है तो इसलिए हम इस भयावह स्थिति में सदैव निवास कर रहे हैं तो शास्त्र कहते हैं कि क्या उपाय है इस भयावह स्थिति से मुक्त होने के लिए हाँ जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो प्रश्न किए बिना नहीं जीवित रह सकता बुद्धिमान व्यक्ति सदैव प्रश्न करता है वो सोचता है कि क्या मेरे दुखों का कारण क्या है मेरे भय का कारण क्या है ये जगत की ये स्थिति क्यों है क्या इससे बाहर निकलने का कोई उपाय है जानना चाहता है, जिज्ञासु और कोई व्यक्ति जिज्ञासु है कृष्ण कहते है, वो क्वालिफाइड है मेरी ओर आने के लिए तो इस प्रकार से शास्त्र उपाय देते हैं इस भय से मुक्त होने के लिए गोविंद कविराज कहते हैं भज हु श्री नंद नंदन अभय चरणार कि भगवान के जो चरण कमल है उसको कहते अभयपाद क्या कहते हैं अभय पाद अभय चरण जिनका चरण का, का आश्रय ग्रहण करने मात्र से व्यक्ति फेयरलेस हो सकता है अभय को प्राप्त कर सकता है इसलिए भगवान के कई सारे नाम है उसमें उनका एक नाम क्या है भवा भवभयरि क्या नाम है भवा भय भय हरि इस, और इस का हरण करने वाले हम जो कृष्ण इसलिए शास्त्र कहते संस्कृति घोराम यद नाम तत्व विमोचे तद विभे स्वयं भयम आपन्न संस्कृति गोराम ये जगत बहुत कष्टमय है घोर है और जो व्यक्ति इस जगत में भगवान के नामों का उच्चारण करता है वो व्यक्ति इस भय भयलता से से से सरलता मुक्त हो सकता है क्योंकि भगवान का नाम इतना पावरफुल है की जो भय है वो भी भयभीत हो जाता है इसलिए जब हम छोटे होते हैं तो जो बच्चे हैं वो अंधेरे से डरते हैं कहते कि वहां भूत है हाँ कोई और रहते हैं माता पिता बता देंगे और बाहर देगा भूत रहता है तो डरते रहते हैं अंधेरे से तो और फिर जो दादी होती है घर की वो कहते कि क्या करो बेटा राम राम कहो क्या कहो राम राम राम राम का उच्चारण करो कृष्ण कृष्ण कहो तो बच्चे को फिर लगते हैं हाँ ये उपाय वास्तव में ये वेदिक कल्चर इतना परफेक्ट है सारे शास्त्रों का निचोड़ यदि घर में ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर है तो सारे शास्त्रों का निचम पहले से सिक सिक जाते हैं गांव में कल्चर है ये नर्सरी आदि जो स्कूल आए हैं ये सब बिजनेस हैं ये सब नर्सरी आदि का टीचिंग कहा मिलता था ग्रांड मदर और ग्रांड फादर देते थे ये सब की आवश्यकता नहीं है ये तो केवल एक व्यवसाय है व्यक्तियों को लगता है कि कितने महान है हम बच्चों को कहा भेज रहे हैं वो कर्सरी है हाँ वो शाप है अपने आप में क्यों क्योंकि हमने घर में ना ग्रैंडफादर ग्रैंड रखा है ये कल्चर खत्म करते जा कहते हैं कि भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि जिसका उच्चारण करने मात्र से साक्षात भय भी उससे भयभीत हो जाता है तो ऐसे परम भगवान के नामों का उच्चारण करना बहुत महत्वपूर्ण है और शास्त्र कहते हैं हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम कलो नास्ते व नास्ते व गतिरण्य कि भगवान का नाम हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम हम भगवान का भजन करना या भगवान को जानना उसके लिए सरल उपाय है कलयुग के लोगों के पास क्या बुद्धि है हाँ, उनके पास मंद बुद्धि है मंद भाग्य है छोटी छोटी चीजों में वो लड़ाई झगड़े करते रहते हैं तो वो क्या जान सकते हैं हाँ अध्यात्म को तो इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ये जो हरि का नाम है भगवान का नाम ये बहुत पावरफुल चीज है जिसको व्यक्ति को व्यक्ति ने इस नाम को गंभीरता से ग्रहण करना चाहिए जिसके द्वारा वो भयावह स्थिति से हाँ, मुक्त हो सकता है और अपना जो जीवन है वो सरल बना सकता है क्योंकि जीवन की सफलता क्या है अभी हमें बचपन से सिखाया जाता है जीवन की सफलता बहुत बड़ा व्यक्ति बनना हम बहुत सारी चीजें प्राप्त करना लेकिन वास्तव में इन चीजों के अलावा हाँ जीवन की प्रमुख सफलता है अंत्य नारायण ना स्मृति क्या है जीवन की असली सफलता अंत्य नारायण ना स्मृति जब हम इस शरीर को त्यागेंगे उस समय हमें भगवान का स्मरण हो जाना चाहिए वो असली सफलता है तो उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी अपने जीवन को इस प्रकार से बैलेंस वे में ढालना होगा सारे कार्यो को करते हुए कि हम भगवान का स्मरण अपने जीवन में हर स्थिति में कर सके हम वो तभी संभव है जब हम क्या करते हैं नियमित रूप से उसका अभ्यास करते हैं प्रैक्टिस करते हैं हर रोज हाँ जैसे आप देखो जो लोग टाइपिंग करते हैं है कि है नहीं टाइपिंग करते रहते करते रहते तो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं चल लाइट चले जाए आंखें बंद हो जाए लेकिन हाथों से क्या होता है टाइपिंग होते रहता है अपने आप कुछ मिस्टेक नहीं हो सकती तो वैसे ही है कि हम भगवान का नाम भगवान का स्मरण इतना बड़ा है कि हम किसी भी क्षण इस देह को त्यागे तो हमारे जिहा से क्या निकलना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो वास्तव में यही हाँ हम सबका असली धन है भगवान का जो परम नाम है कृष्ण नाम है क्योंकि अलग अलग युगों में अलग अलग मंत्र होते थे सत्य युग में अलग मंत्र है त्रेता में अलग है द्वापर में अलग है और कलियुगा में हाँ जो कलियुग की शुरुआत हुई तो नारद बहुत चिंतित थे क्योंकि जो भगवान के भक्त है उनका स्वभाव क्या है पर दुखी दुखी दूसरों के दुख को देखते हैं कि ये लोग कितने जीवन जी रहे हैं वो अपने आप को सुखी मान रहे हैं लेकिन वास्तव में नहीं तो नारद देख रहे थे कि कलयुग के जीव वास्तव में कष्ट उठा रहे हैं कष्ट पा रहे हैं तो नारद ब्रह्मा के पास जाते और कहते कि बताइए इस कलियुग के जीवों के लिए बेस्ट उपाय क्या है तो ब्रह्मा कहते इतिषोशतम नामना कली कलमश नाशनम ये जो सोलह अक्षरों का नाम है कलि के सारे कलमशों का नाश करने में समर्थ है ये तीन तो परतरो उपाय सर्व वेदेश दृश्यते और कोई उपाय नहीं है और सारे वेदों में इसी को कहा गया है इसी का ही वर्णन किया गया है इसलिए शास्त्र प्रमुख रूप से इस पर बल देते हैं कि जिस व्यक्ति के पास ये शरीर है तो उस व्यक्ति को भगवान का जो नाम है उसका आश्रय ग्रहण करना चाहिए और भगवान का प्रेमी बनना भगवान के नाम को अपने जीवन में स्वीकार करना कृष्ण चाहते हैं कि हमें कुछ परिवर्तन नहीं लाना है अपने जीवन में भी आप स्थान जिस में करना और उनके नाम को करना। जो इसको के फाउंडर आचार्य है अपने सत्तर साल की आयु में अमेरिका गए नाइनटीन सिक्सटी फाइव में उनके पास भारत के चालीस रुपए थे और दो सौ श्रीमद भागवत की पुस्तकें थी बस इतना ही धन था अमेरिका गए हो और वहां जाकर उन्होंने अमेरिकन उन लोगों को एक कृष्ण भक्ति प्रदान की और उनके पास कोई और चीज नहीं थी एक ही चीज थी एक प्रकार से क्या था कृष्ण का ये जो नाम वो वहां, वहां न्यूयॉर्क में गार्डन है टॉम्पिन स्क्वायर पार्क उस पार्क में पेड़ के नीचे जाकर वो एक कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने लगे सारे लोग आकर्षित हो गए हाँ क्यों क्योंकि भगवान का नाम सर्वाकर्षक है और आनंद प्रदान करने वाला है और लोग जो तो देखने लगे कि ये नाम कितना शक्तिशाली है इसका उच्चारण करने मात्र से जो भौतिक चिंताएं हैं है, भय है एंग्जाइटी है वो अपने आप खत्म हो रही है उनसे दूर जा रहे हैं तो हजारों हजारों लोग हम इस भगवान नाम को स्वीकार कर रहे हैं पूरे विश्व में और हमें भी अपने जीवन में भगवान के नामों को स्वीकारना चाहिए ताकि हम भी अपने जीवन का जो असली सफलता है हम तो भगवान का अंतिम समय में स्मरण उसको प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे राम संकर्तान के प्रभुपात के